संक्षिप्त महाभारत अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और काश्यप का संवाद जनमेजय ने पूछा ब्राह्मण शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई बैसम पायन ने कहा राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे एक दिन सजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र शिक्षा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे उन्होंने एक बार उस रमणी सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा देवकी नंदन जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था किंतु केशव आपने स्नेह पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्ध के दोष से भूल गया है उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए वह सम्पायन कहते हैं अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोगों का भी वर्णन किया था किन्तु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता अंडन निश्चय ही तुम बड़ी श्रद्धाहीन हो तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यो का त्यों दोहरा देना कठिन है क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। एक दिन की बात है एक ब्राह्मण, से उतरकर मेरे यहां आए। मैंने उनकी पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया वही मैं तुम्हें बता रहा हूं कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान दे सुनो ब्राह्मण ने कहा मसूदन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 लोक तत्व के ज्ञान में कुशल सुख दुख के रहस्य को समझने वाले जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे वे मुक्त की भांति विचरने वाले सिद्ध शांत, शांतचित्त जितेन्द्रिय ब्रह्मते से दे सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्ध्यान होने की विद्या को जानने वाले थे रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के के साथ साथ बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे, जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है। उसी प्रकार वे स्वच्छंदता स्वच्छतापूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे महर्षि काश्यप उनकी उपरयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे निकट जाकर उन मेधावी तपस्वी धर्माभिलाषी और एकाग्र चित महर्षि ने प्रणाम किया वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। आज्ञा शास्त्र के ज्ञाता और सचरित्र थे उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ एवं उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा गुरु भक्ति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 तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है बहुत से पिता और भाती भाती की माताएं देखी हैं। विचित्र-विचित्र विचित्रियाजनों का अनुभव किया है। कितने ही बार मुझसे का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और उठाने पड़े हैं अत्यंत शारीरिक औरगी है।, और है नरक में पड़कर यमलोक की यातनाए सही है इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा रोग और राग द्वेष आदि दंडों के दुखों का अनुभव किया है इस प्रकार बारम्बार क्लेस उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है अब मैं पुनः संसार में नहीं जाऊंगा जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा ये श्रेष्ठ इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सत्य लोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए अब मुझे मर्तलोक में नहीं आना पड़ेगा महामते मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो उसके पूर्ण होने का का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है तुम अपने कल्याण की बात पूछो मैं तुम्हारे अभिष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा काश्यप मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया है इसे से कह रहा हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान हो